और रूपा वो दोनों अपने माता-पिता के साथ एक पहाड़ी के नीचे बने सुंदर से छोटे से घर में रहती थीं उस पहाड़ी के पास बाग में फूल और फल के कुछ पेड़ भी थे एक दिन उनकी मां ने उन्हें वहां से फल लाने के लिए कहा सोना और रूपा फलों के बाग में गईं वहां उन्होंने सेब से लदा एक पेड़ देखा सेब तोड़ने के लिए सोना ने हाथ बढ़ाया ही था कि तभी एक आवाज सुनाई दी कौन है वहां ये किसकी अवाज है रूपा? शायद बागवाले अम्मा की है सोना दीदी? तब ही उन्होंने देखा एक स्त्री पेड के नीचे बैठी है वो बहुत गोरी है उसके बाल लंबे और सफेद हैं और बालों पर छोटे छोटे बर्फ के टुकडे हैं उसे देखक रूपा बोली अम्मा जी हां बच्चों क्या हम कुछ फल तोड़ सकते हैं हां हां क्यों नहीं तोड़ लेना जरूर तोड़ लेना पर पहले मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा सवालों का जवाब तो हम दे देंगे पर आप है कौन मैं सर्दी अम्मा हूं यानी एक मौसम हूं जब मैं आती हूँ न तो तुम लोगों को बहुत ठंड लगती है दिन में गर्म कपड़े और रात को रजा योड़नी पड़ती है सब को धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है ओ तो आप सर्दी अम्मा है <laughs> हाँ मुझे सर्दी यानी जाड़ा भी कहते हैं जब मैं आती हूं ना तो ढेर सारे फल फूल सब्जियां और और भी बहुत सारी चीजें लाती हूं जैसे तुम्हारे लिए तिल की मीठी मीठी रेवड़ी हम्म रेवड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है <laughs> मुझे तो मूंगफली भी तुम्हे मूंगफली अच्छी लगती है हम्म गाजर का हलवा भी खाती होगी क्यों हां मुझे बहुत अच्छा लगता है गाजर मूली सेब संतरे अंगूर अमरूद सब कुछ मेरी ही मौसम में तो होता है सर्दी अम्मा अब बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाती है इसी बात पर तुम्हें एक गीत सुनाती हूं गीत हां सुनाओ सु... मां सुनाओ गोभी गाजर मटर टमाटर पालक मूली शलजम खाकर गोभी गाजर मटर टमाटर शल्गम खाकर धूप में दिन भर म ठीक से नहीं पहनूंगी तो और क्या होगा खांसी जुकाम तो होगा ही ना लगता है इसे ठंड लग गई है मेरे मौसम में ठंड से बचकर रहना चाहिए गर्म कपड़े ठीक से पहनने चाहिए चलो अब थोड़ी देर धूप में घूमते हैं तियुखार ऐसा है जो दिसम्बर के महीने में आता है उसका नाम क्या है जरा सोच कर बताओ तो जानू दिसम्बर के महीने में दिसम्बर हाँ उसे बड़ा दिन भी कहते हैं बड़ा दिन? बड़ा दिन और उस देन ईसा मसीह का जन्म हुआ था क्रिसमस क्रिसमस ये तो हमें पता था के के क्रेश कृपाना करती आया है एक त्यौहार और है जो जनवरी यानी मेरे ही मौसम में आता है जब पूरा देश खुशियां मनाता है जनवरी में पूरा देश खुशी मनाता है हुँ। हुँ। और तुम लोग उस दिन परेड देखने जाते हो और तरह-तरह की झांकियां भी ये देशभजली है हां बच्चों 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हमें तो उस दिन स्कूल में मिठाई मिलती है और पता है हमारे स्कूल में तो झंडा भी फहराते हैं हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा सरदी अम्मा अब बात अच्छी है <laughs> अब अब और सवाल पूछो ना अब सवाल खत्म तुम जाकर फल ले लो पर देखना पीडों को कोई नुकसान न हो, यानि डालियां पत्ते ये मत तोड़ना. ठीक है अमा, चल चल चल चल चल तो, मैं हम रूद कहूंगे, ठीक है? मैं को सेब चाहिए. ठीक है. चल चल चल तो. और सोना और रूपा, सरदी अमा से मिलकर, फल लेकर, खुशी खुशी घर लौट गईं सर्दी अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा आलेख मोहिनी राव कलाकार नीरज शर्मा जयश्री अरोड़ा आरती और तुशिता संगीतकार विनोद शर्मा ध्वन्यंकन दीपक पांडे ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी और संजय सक्सेना तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा